que मंत्र पाठ करेंगे अन्य कार्यों को विराम दे देंगे कोमलता से आंखों को बंद कर देंगे ओ सह विनाधीतमस्त मेषा वह ऊ शि शाति शाति कहीं पर अंधेरा हो और उसमें बिजली चमकने पर कुछ पदार्थों का साक्षात होता है कुछ दिखाई देता है ऐसे ही स्थिति निधि ध्यासन में होती है विचार पौधता है कि हां मेरे में ये दोष है मेरी ये मान्यता गलत है अथवा तो ये मेरी ये मान्यता ठीक है फिर आगे उसको ध्यान के माध्यम से परिपक्व करते हैं ध्यान में ये विषय उसके अंग उपांग सहित अवयव सहित अच्छी तरह से प्रकाशित हो जाते हैं हमारा विषय अविद्या का चल रहा है तो कल हमने कुछ प्रायोगिक रूप में भी देखा कि हमारी स्थिति अविद्या में है अथवा तो विद्या में है तो हमारा व्यवहार हमारे ज्ञान पर आधारित होता है इसलिए हमारा व्यवहार क्या है यही तो बता देता है आज आपने सीखा है कि जो अनात्म तत्व है उनको आत्म तत्व मान लेना ये अविद्या है आत्मा को छोड़कर के जितनी भी वस्तुएं हैं वो सारी अनात्म हैं उनको हम आत्मतत्व मान लेते हैं और मूर्खता कहां से आरंभ होती है व्यास भाष्य में लिखा है भाव रूप में सुनाता हूं कि जो व्यक्त अथवा तो अव्यक्त ऐसी हमारी जो कुछ संपत्ति है हमारे पास धन साधन या संपत्ति है पदार्थ हैं, उनको हम आत्मा का अंश मान लेते हैं हिस्सा मान लेते हैं कि ये आत्मा है और उसके बढ़ने से अपने आप को अनुभव करते हैं कि मैं बढ़ गया मैं ज्ञानी हूं यानी कि मेरे पास बड़ा ज्ञान है मैं धनवान हूं मेरे पास बहुत धन है मैं पुत्र और पौत्र वाला हूं मैं बहुत बढ़ गया हूं तो इस प्रकार से अनुभव होता ही है प्रत्येक व्यक्ति को और वो व्यक्त भी करता है खुशी मनाता है और उसमें से कुछ घट जाए तो वो दुखी होता है कि मेरी आत्मा आत्मसंपर्क में कुछ नुकसान हो गया क्या इस प्रकार से अनात्मा वस्तुओं के घटने बढ़ने से आत्मा में कोई घटना गट, बढ़ना होता है नहीं होता है अच्छा आप लोगों में से किसी का दांत गिर गया हो वो मुझे बताएं। दांत कभी दांत या जा निकल गई हो निकलवानी पड़ी हो या निकल गई हो अच्छा जब पहली बार निकला तो क्या कुछ लगा आपको कि मेरे आत्मा का कुछ हिस्सा चला गया और जीव वहां पर टक्कर मारती रहती है अरे कहा गया अरे कहा गया होता है या नहीं होता है मेरा कुछ चला गया ऐसे ही अन्य वस्तु में समझ लेना चाहिए एक व्यक्ति को हर जगह सम्मान मिल रहा है कहीं पर प्रतिकूल स्थिति आ गई किसी ने कड़े शब्द बता दिए और सब आप में से बहुत सारे गृहस्थी लोग हैं आप लोग जानते हैं कहीं पर तो पति जो है पत्नी को धमकाता है और कहीं पर पत्नी जो है पति देव को धमकाती है तो कष्ट होता है या नहीं होता है ये क्यों धमकाती मुझे समझती क्यों नहीं है कहीं कहीं तो ऐसा भी होता है ना कि रात में कुछ देरी हो गई कुछ काम करते रहे और देरी हो गई उसको चिंता हो जाती है, पत्नी को क्या उत्तर दूंगा वो मेरे मानेगी ही नहीं फिर मेरे जैसा कोई मित्र हो उसको कहते आप भाई साहब आप मेरे साथ चलिए थोड़ा और कहीगा वहां पर कि मेरे साथ थे और कुछ जरूरी काम क्यों कर रहे थे कुछ सामाजिक काम में हम लगे हुए थे आप मेरा साक्ष्य देना नहीं तो मेरे लिए आफत है ये मुसीबत है ये सत्य घटना है मेरे साथ ही हुआ था मेरा एक मित्र ले जाता था मुझे <laughs> तो फिर जो है मैंने इनके अनुभव से सीख लिया कि भाई ये लाइन ठीक नहीं है इसके तो लिए खतरा है ये काम नहीं करना है ये काम नहीं करना है तो खैर तो कड़े शब्द बोल दिए व्यक्ति दुखी हो गया भोजन जो है अनुकूल नहीं मिला भोजन कम मिला भोजन देरी से मिला तो व्यक्ति विचलित हो जाता है कि इसको इतना भी पता नहीं है कि मैं साढ़े बारह बजे तक भोजन करता हूं और उसका समय तीन बजे का तो वो तो ढाई तीन बजे ही भोजन कराएगा ना उसका समय तीन बजे का है तो वो अपने साथ ही कराना चाहेगा तो चलो साथ में भोजन करेंगे तो तीन बजे तक जो है आपको भूखे रहना पड़ा तो आप सहन नहीं कर पाए आप विचलित हो गए तो ये बताता है कि हमारे में अविद्या है अविद्या का अस्तित्व है ये हमारा व्यवहार बताता है हाँ प्रेम पूर्वक कह सकते हैं मेरा भोजन का समय साढ़े ग्यारह से साढ़े बारह है वो पूछते हैं ना यजमान पूछते हैं कि भाई हाँ जी आप कितने बजे भोजन करोगे भाई मेरा भोजन इत, इतने इतने समय का है आप इस समय करा देना तब तो ठीक है अच्छा जिसने मान सम्मान को लक्ष्य बना दिया है उसको महत्व देता है वो क्या करता है मंच में जाकर के मध्य में बैठने का प्रयास करता है फोटो में फ्रेम में अच्छा मध्यम है तो कभी भी लेट नहीं पहुंचते हैं यम नियम का आदर्श रूप में पालन करते हैं उनका नाम ही सत्यपति है सत्य पर आरूढ़ है कार्यक्रम का समय है तीन बजे तो वो पहुंच जाएंगे दो चालीस को दो पचास को और वो बैठ गए आयोजक ने बिठा दिया कि आइए महाराज बैठे बैठिए तो वो बैठ गए फिर इतने में एक दूसरे पंडित जी आए या एक सन्यासी आए वो उनके पास बैठ गए फिर और एक तीसरे आ गए एक चौथे आ गए तो उनको सरकाते सरकाते सरकाते उनको कोने में धकेल दिया स्वामी जी आए थे सबसे पहले और उनको धकेल दिएगा सबके अंत में स्वामी जी प्रसन्न रहे कोई दुख अनुभव नहीं किया उन्होंने यदि ऐसा ही होता है संसार के लोग लौकिक लोग ऐसे ही होते हैं देरी से आना और फिर जो है हक जमाना वो उनकी मानसिकता थी वो दुखी नहीं हो उन्होंने ये सारा निधि कर रखा था कि अनुकूलता से हमें फूल नहीं जाना है और प्रतिकूलता से दुखी नहीं होना है ये उन्होंने ये पाठ जो है स्वामी विवेकानंद जी का पाठ है वो उन्होंने अपने गुरु जी से सिखा है कि मिल गया तो ठीक है और नहीं मिला तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। उनसे सिखाया और अपने शिष्यों को भी सिखाते रहे अच्छा किसी नगर में गए जैसे कि अहमदाबाद नगर में गए अहमदाबाद नगर में गए तो साथ में एक शिष्य भी थे एक या दो शिष्यों को साथ में रखते थे फिर शिष्य की परीक्षा लेने के लिए पूछते कि हाँ जी वो तो हमेशा साथ जाने वाले होते हैं आज हम कहा रात में कहा रुके कहा ठहर जावे तो वो शिष्य कहता था कि स्वामी जी वो वहां अपना जो यूनिवर्सिटी एरिया है वहां पर एक काशीराम भवन वाला जो है ना उसमें ठहर जाते तो स्वामी जी तुरंत पूछते क्यों क्यों क्यों परीक्षण करो अपना कहीं सूक्ष्म राग तो नहीं है नगर में दो तीन ठिकाने हैं एक आर्य समाज सईजपुर बोगा है एक आर्य समाज कुबेर नगर है एक आर्य आर्यमान रायपुर दरवाजा है इतने स्थान है ठहरने के और चौथा स्थान काशीराम भवन वहां भी परिचित लोग हैं, तो उसको ही आपने क्यों पसंद किया कहीं कहीं सूक्ष्म तो नहीं है कि तो वहां एक सुविधाजनक स्थान है सुविधा भोगने के लिए तो आप इस स्थान को पसंद नहीं कर रहे हो या कोई और हेतु है अपना परीक्षण करो तो परीक्षण करा लेते इस प्रकार से तो ये ध्यासन हमें एक अच्छी प्रकार से स्थिरता प्रदान करता है अच्छी प्रकार से विद्या प्रदान करता है कैसी भी परिस्थिति हो उसमें हम विचलित नहीं होते हैं। क्या ईश्वर इतनी सार, इतने सारे काम करता है वो विचलित होकर के करता है या स्थिर होकर के करता है कोई प्रमाण है इसका कि ईश्वर स्थिर है इसका कोई प्रमाण है कोई शब्द प्रमाण कोई वेद का मंत्र हाँ जी हा जी हाँ ये आपने तर्क दिया कि विचलन की कोई जगह ही नहीं है हम तो यहां है और वहां नहीं है तो यहां से चलकर के वहां चले जाएंगे तो जो है और वो ठसा ठस थस भरा हुआ है उसको हिलने डुलने की कोई स्थान ही नहीं है वो कहा विचलित होगा चलो ठीक है आप बताइए धीर शब्द उसको स्थिर के रूप में लिया है और कौन सा प्रमाण है और दूसरा कौन सा है ये भी हम ने अच्छा बताया धीरे माने स्थिर ईश्वर के लिए मंत्र आया है तदेजति ए जति तन्नई तद ए मूर्ख लोग ऐसा मानते हैं कि ईश्वर कंपाइमान होता है परंतु वास्तव में वो कंपाइमान नहीं होता है इतना सारे काम करता है सृष्टि की रचना करता है पालन भी करता है और विनाश भी कर देता है वो किसी भी प्रकार का कंपन नहीं होता है उसमें हम तो कुछ काम करेंगे तो बहुत सारा कंपन हो जाएगा ये सेवा तो श्रमदान का घंटा है तो कोई यहां दौड़ेगा कोई यहां दौड़ेगा कुछ कुछ कर रहा है कोई काट रहा है कुछ मांझ रहा है कोई कुछ कर रहा है तो कंपन करके हम काम कर सकते हैं हम अल्प शक्तिमान है तो हमको तो कंपन करना पड़ेगा दूसरों से सहयोग भी लेना पड़ेगा ईश्वर स्थिर रहता है तो ईश्वरीय गुण ये है कि हमें विचलन न हो तात्पर्य मेरा कि हम बहुत काम करें ऊंचे स्तर पर काम करें कर्मठ बने पुरुषार्थी बने और उपकार के खूब काम करें लेकिन विचलन नहीं विचलन होना चाहिए हमारे में। विचलन कौन सा कि सम्मान मिल, मिल गया तो खुश हो गए और कोई कड़ी बात सुना दी तो दुखी हो गए ये विचलन नहीं होना चाहिए इसके लिए कई सारे उपाय होते हैं और इसका परीक्षण करते रहना चाहिए कि मेरे साथ क्या हो रहा है किसी ने दो शब्द प्रशंसा के सुना दिए तो उसको समझ लिया हाँ देखो मैंने कुछ अचीव किया है मैंने कुछ प्राप्त किया है ऐसा मन में आ गया तो विजलन है तो ईश्वर मूर्खों के लिए मूर्ख लोग मानते हैं अविद्याग्रस्त लोग मानते कि ईश्वर कंपन करता है लेकिन वो कंपन नहीं करता है दूसरों को कंपाता है सृष्टि के पदार्थों को और जीवात्माओं को कंपाता है स्वयं कांपता नहीं है स्वयं स्थिर होते हुए दूसरों को कंपाता है कभी तो रचना करेगा ना असेंबली करेगा तो दूसरों को कंपाने पर वो करेगा ऐसे ही उसमें तद दूर तद बंती वो दूर भी है अर्थात किनके लिए कि जो लोग इसकी उपासना नहीं करते हैं वो लोग उनको करोड़ों जन्म तक प्राप्त नहीं कर सकते ज्ञान की दूरी और तदुअंतिक वही निकट से निकट है जो योगी लोग हैं उन, उनके लिए वो निकट से निकट है तो सार क्या निकला कि हमें योगी बनना है हमें अविद्या में ग्रस्त नहीं रहना है हमारा व्यवहार कैसा है योगी जैसा है या लौकिक जैसा है ये निधिहासन के विषय बनने चाहिए मैं ईश्वर में मानता हूं किस प्रकार से मानता हूं अपनी अनुकूलता से मानता हूं सुबह कहा था ना कि कई लोग जो है ऐसा मान लेते हैं कि ईश्वर जो है वो हमारे खराब कामों को भूल जाएगा भूल जाए तो अच्छा है सुबह स्वामी जी कह रहे थे ना अच्छा है ईश्वर हमारे बुरे कामों को भूल जाए अच्छे कामों को अवश्य याद रखे और बुरे कामों को भूल जाए और माफ भी कर दे लेकिन ईश्वर ऐसा है नहीं तो हमको मन में बिठाना पड़ेगा नहीं ये कदा भी नहीं हो सकता है वो कभी भूलता नहीं अच्छा कई लोग इससे भी एक और तर्क लाते हैं ये तर्क और वितर्क उठाना इसी का नाम तो निधि ध्यान है एक सेठ जी यहाँ पर आते थे कलकत्ता के एक सेठ जी यहाँ पर आते थे शिविरों में भाग लिया तो शिविरों में भाग लेने के बाद में उनको कुछ हलचल तो मच गई कि मेरे काम जो है कुछ कुछ गलत काम है लेकिन मैं साथ साथ में बहुत सारे परोपकार के भी काम करता हूँ इसलिए उन्होंने एक बीच का रास्ता निकाला कि ईश्वर जो है जब मान लीजिए उन्होंने कल्पना की कि ईश्वर जो है मुझे दंड के स्वरूप कुछ हंटर लगाएगा कोड़े लगाएगा कोड़े बरसाएगा लेकिन मैंने इतने पुण्य काम भी किए तो उसको भी तो देखेगा ना तो वो हल्के से लगाएगा क्योंकि मैंने पुण्य के काम किए वो हल्के से लगाएगा दूसरों को तो जो दुष्ट होगा तो उसको तो जैसे द्वेश भाव से अच्छी तरह से लगाएगा कोड़े और मेरे जैसे व्यक्ति को तो कम से कम हल्के से लगाएगा फिर उनकी बुद्धि को ठीक किया गया यहाँ पर ऐसा नहीं होगा आपके दो प्रकार के काम है आपके कुछ पुण्य काम है और कुछ गलत काम है तो एक हाथ में तो लड्डू देगा ईश्वर और दूसरे हाथ से मारेगा ये स्थिति वास्तविकता है इसको स्वीकारना पड़ेगा तो ये निदिध्यासन, ये पक्ष प्रतिपक्ष तर्क वितर्क उठाना और अपनी कमजोरियों को कमजोरी के रूप में स्वीकारना ये सिखाता है ऐसा नहीं कि ऐसा तो चलता है सारी दुनिया कर रही है आटे में नमक के बराबर है ये भावना जो है वो निदिध्यासन आपका परिपक्व नहीं होने देगी ये गलत मान्यता है उसकी काट करनी पड़ेगी उसकी काट करनी पड़ेगी स्वाध्याय के माध्यम से व्यवहार को सुधारने के माध्यम से और रोज रोज करनी पड़ेगी क्योंकि एक बार बिजली का प्रकाश हो गया तो आप उसमें एक मोती को पिरो सकोगे माला तो पूरी बनेगी नहीं ना एक बार में तो जब दूसरी बार बिजली बौधेगी बिजली चमकेगी तो दूसरा मोती ऐसे ऐसे करते करते इस अविद्या को हम दूर कर पाएंगे सबसे बड़ा लक्षण यह है हम अयोगी है जो योगी होता है वो तो तीनों बंधों को बंधनों को समाप्त कर देता है स्थूल शरीर शरीर शरीर कारण शरी और शरी। तीनों बंधनों को समाप्त करके वो मोक्ष अवस्था में चला जाता है वो जीवन, वो जीवन नितांत मुक्ति मुक्त की बात है जिसने अपनी योग्यता प्राप्त कर ली जिसको नितांत मुक्त कहते हैं नितांत मुक्त आत्माएं कहाँ है मोक्ष में उनके कोई शरीर है क्या उनके ऐसे कोई शरीर और शरीर के कारण मिलने वाले दुख नहीं है उससे नीचे का स्तर कौन सा है वो जीवन मुक्त होते हैं उनको केवली कहते हैं उन्होंने क्या किया है कि जो बुरे कामों में प्रेरित करने वाले जो संस्कार हैं, उनको दग्ध बीज भाव अवस्था में पहुंचा दिया है दग्ध बीज भाव की अवस्था आप जानते हैं व्याख्या भी हो चुकी है और पहले भी सुन चुके होंगे एक चना है मक्का या है कोई भी बीज है हमारे पास मूंगफली का बीज है उसको तवे में ले लिया और भून दिया और उस बीज को जो है भूमि में डाल करके कितना ही खाद डालो कितना ही पानी डालो कितनी ही उसकी सार संभाल करो क्या उसमें से अंकुरित होगा क्या हो? नहीं होगा तो हमारे जो संस्कार है वो समाप्त कर दिया दग्ध बीज भाव अवस्था के समान पहुंचा दिए तो वो व्यक्ति जीवन मुक्त है और जीवन मुख्त व्यक्ति जो है ईश्वर उसको संकेत भी देता है कि ये आपका अंतिम जन्म है अब आपको आगे जन्म लेना नहीं पड़ेगा हम हवाई जहाज के लिए जाते हैं तो वहां से काउंटर पर से हमको एक बोर्डिंग पास भी मिलता है ना फिर हम वेटिंग एरिया में बैठते हैं पास हमारी जेब में है अब तो हमें कोई रोक नहीं सकता है और फिर जो है जब विमान में जो है हम चले गए बस अब तो विमान को उड़ने की ही तैयारी है फिर हम धरती के बंधन से मुक्त है बस तो ये होती है केवली भाव तो क्या हमारा ये केवली भाव है अभी वर्तमान में या हम क्लेशों से पिछते रहते हैं हाजी कुछ कुछ हमारे संस्कार कुछ कुछ जो है नष्ट हुए लेकिन ये तो सारे कुछ संस्कारों को नष्ट करने पर केवली भाव मिलेगा सारे बुरे संस्कारों को मिटाने पर केवली भाव या जीवन मुक्त अवस्था आएगी इसके लिए उससे पहले समाधि आएगी और उस समाधि से पहले निधि आएगा निश्चय करना पड़ेगा कि हमारे जीवन में क्या दोष है हमारी मान्यताओं में हमारे विचार में हमारे हमारी वाणी में हमारे व्यवहार में क्या क्या दोष है उसको देखना पड़ेगा और आप लोग जानते हैं और आपको ये जो सारे पत्रक दिए उसमें योगाभ्यासी के लिए आवश्यक निर्देश उसने ये सारा बताया है कि योगाभ्यासी तो अपमान की हमेशा इच्छा करता है अमृत के तुल्य और सम्मान से वो विष के तुल्य डरता है क्या हमने इसको धरती पर उतारा है कि हमें अपमान चाहिए हमें सम्मान नहीं चाहिए क्या उतारा हमने ये करना पड़ेगा ऐसे ऐसे कार्य किए जिसमें अपमान ना ऐसा एस, एस, उसका ये नहीं है ऐसा तात्पर्य कि बुरे काम करते रहो और अपमान सहन करते रहो बुरे काम करते रहो अपमान सहन करते ऐसा नहीं करेगा हाँ कार्य अच्छे करने पर भी कार्य अच्छे करने पर भी हर, हर व्यक्ति आपकी योग्यता को नहीं जानता है वो अज्ञान से शीघ्रता से आपका अपमान कर सकता कभी है कभी कभी और व्यक्ति जो है एक ऐसा बन जाता है की वह व्यक्ति जो है पात्र के सामने सुपात्र के सामने वो अपने दोषों को प्रकट करता है कि मैं मेरे मैं ये दोष करता हूं ये दोष करता हूं ये दोष करता हूं और वो सत्याग्रही होता है तुरंत आगे पीछे सरकता नहीं है डिफेंड नहीं करता है आगे डिफेंड नहीं करता है अब यहां पर एक मुझे ये बात आ, याद आई कि संगठन किसका अच्छा होता है अच्छे लोगों का संगठन अच्छा होता है या दुष्ट डाकू चोर लोगों का संगठन अच्छा होता है दोनों में से कौन सा भी भी भी कौन सा अच्छा संगठन होता है श्रेष्ठ लोगों का श्रेष्ठ लोग तो एक दूसरे से उपेक्षा करते हैं वो उसके यहाँ नहीं जाता वो उसके यहाँ नहीं जाता श्रेष्ठ लोगों के साथ तो ये होता है दुष्टों का संगठन ही जोरदार होता है क्या कारण जिनके दोष समान होते है न वो देखता है कि मैं इसका कुछ करूंगा तो ये मेरी पोल खोलेगा और वो भी उससे डरता है वो भी इससे डरता है और संगठन अच्छा रहता है चोर चोर, चोर मोहसेरे <laughs> परंतु यहाँ पर जो है एक योगाभ्यासी व्यक्ति जो है वो चाहता है अपने दोषों को सार्वजनिक करता है आपने देखा नहीं स्वामी श्रद्धानंद जी ने सर्वप्रथम अपने जीवन को खुली किताब की तरह रख दिया कल्याण मार्ग का पथिक पढ़िए मेरे जीवन में कौन सा दोष नहीं था हम मांसाहार शराब और ये और वो गीत संगीत और ये वो नास्तिकता इतने सारे दोष थे उन्होंने अपने खुली किताब की तरह रख दिया वो तो डरता नहीं है ऐसा साधक व्यक्ति और उनकी राह पर जो महात्मा गांधी भी चले और उन्होंने भी माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ सत्यना प्रयोगो ये पुस्तक लिखी उन्होंने तो वो वहां से प्रेरणा स्रोत है वो स्वामी श्रद्धानंद जी उनके बाद में गांधी जी इनका जीवन कितना महान बन गया तो वो अपने जीवन को खुली किताब की तरह रखता है कि जैसा बाहर वैसा अंदर मनम वचस्कम कर्मण्यकम महात्मना मनस्य वचस्त कर्ण्यन्यत दुरात्म नाम दुरात्मा और महात्मा की कसौटी यही है तो ये जो है जैसे? दोष है, हम हम, तो कर रहे हैं सार्वजनिक सार्वजनिक यदि हो भी जाते तो वो डरता नहीं है डरता तो नहीं डरता नहीं।, नहीं और सुपात्र के सामने गुरुजनों के सामने या किसी भी अपना श्रद्धा का केंद्र है उसके सामने तो वो अवश्य सुनाता है तब तक वो दोष छूटेगा नहीं अपने अंदर समय रखेगा ना दोष तो छुटेगा नहीं या तो ईश्वर के साथ सीधी मित्रता कर लोगे हे ईश्वर मेरे में तो ये दोष है वो दोष है सीधा ही ईश्वर को गुरु बना लो अथवा तो कम से कम एक जीवित व्यक्ति को गुरु बना लो और उसके सामने अपने दोषों को कहेंगे तो जल्दी सुधार आएगा ये ये आत्मनिरीक्षण फिर निधि ध्यान निश्चय करना और फिर जो है सुधार करना सुधार की ओर ले जाती है ये प्रक्रिया निधि ध्यास की प्रक्रिया सुधार की ओर ले जाती है तो आगे चलते हैं तो अविद्या की स्थिति मैं शरीर नहीं हूं मैं आत्मा हूं और शरीर के अतिरिक्त जो भी है मेरे साधन मेरे परिवार के लोग और जो है पशु पक्षी भूमि भवन धन संपत्ति ये मेरे अंगभूत नहीं है और इनमें वृद्धि होने पर मुझे खुश नहीं होना है अनुकूलता होने पर खुश नहीं होना है प्रतिकूलता होने पर दुखी नहीं होना है मैं दुखी होता हूं मैं भयभीत हूं मैं शोकग्रस्त हूं, मैं चिंतित हूं, ये निर्णय करना पड़ेगा नहीं तो हमको लगेगा मुझे क्या भय है मुझे क्या चिंता है वो तो तब पता कि जब कोई आंच आवे तब पता चलता है, जब कसौटी हो तब पता चलता है एक व्यक्ति जो है साधारण स्थिति का है और उसको दस हजार का नुकसान हो रहा है और कोई व्यक्ति कहता है की ये इस प्रकार से थोड़ी जूठा शपथ पत्र पर लिख दे एफिडेविट बना दे आपका दस हजार बच जाएगा तो वो क्या करेगा दस हजार को महत्व देगा तो वो अविद्या में है और जो दस हजार को महत्व नहीं देता जो, जो उसके लिए जीवन मरण का प्रश्न होता है दस हजार उसके लिए बहुत होता है ऐसे भी लोग होते हैं या तो मान लीजिए आज से चालीस साल पहले दस का नुकसान हो तो उस समय उसको कहा जाए कि भाई जूठी एफिडेविट कर दो आपका ये हो जाएगा काम मैं नहीं कर सकता तो वो विद्या में 10000 तो क्या क्या लिखा है चक्रवर्ती राज्य भी मिलता हो तो झूठ ना बोले झूठ बोलने से चक्रवर्ती राज्य भी प्राप्त होता हो तो उसको अस्वीकार करें निंदन तो नीति निपुणा यदिवंतु ये स्वामी दयानंद जी का प्रिय श्लोक है कहां पर लिखा है सत्या प्रकाश और किस प्रकरण में पीछे जो स्वमंतव्य मंतव्य प्रकाश है वहां लिखा है नीति में निपुण लोग चाहे प्रशंसा करें चाहे निंदा करें निंदा करें चाहे प्रशंसा करें लक्ष्मी आवे अथवा तो जो जितनी है उतनी भी चली जाए आज मरण होवे या कालांतर में हुए बहुत लंबा जीवन मिले न्याय के पद से एक कदम भी विचलित नहीं होते हैं धीर लोग ईश्वर धीर है और महापुरुष भी धीर होते हैं गौण रूप में ईश्वर जितने नहीं लेकिन ईश्वरीय गुण को धारण करने वाले धीर होते हैं तो ये कल कुछ उपाय बताए थे, थे कि हमारा विचलन हो जाता है विचलन को हम अच्छा मानते हैं उसकी कुछ लिपाई पुताई भी कर देते हैं कि नहीं नहीं ये तो इतना दबाव था मैं नहीं कर पाया और इस प्रकार से इतना तो हो ही जाता है और इस प्रकार से कर लेता है परंतु हमें विचलित नहीं होना है विचलन को ढूंढो कि कहां-कहां विचलन होता है किसी ने कटु बोल दिया विचलन हो गया भोजन प्रतिकूल मिला या देरी से मिला विचलन हो गया कड़े शब्द बोल दिए विचलन हो गया अपमान कर दिया विचलन हो गया यहां तक कि हम ऐसी तैयारी रखें मानसिकता बनाए कि दुनिया जो है वो तो मशाल लेकर के घूम रही है जलती हुई मशाल लेकर के घूम रही है और हमारे घर में फेंक रही है लगातार मशाले हमको क्या करना है हमारे घर को जलने से बचाने से हमको क्या करना है बचाने के लिए क्या करना है हमारे घर में भी जितनी भी जो है दाहक वस्तुएं हैं ना जो फ्लेमेबल इनफ्लेमेबल जो विस्फोटक होती है वस्तु इनको सारी वो बाहर कर भीतर जो है इस प्रकार की दाहक वस्तुएं होंगी ज्वलनशील जिसको कहते हैं ज्वलनशील वस्तु भीतर होगी तो मशाल काम करेगी नहीं तो मशाल क्या करेगी मशाल दो मिनट में बुझ जाएगी तो कल आपको एक मनोयत्न दिया गया था कि मुझे प्रसन्न रहना है तो आप में से कौन बताना चाहेगा कि 24 घंटे हो गए तो कितना प्रसन्न रहे कितना अप्रसन्न रहे एक बार दो बार चार बार कितनी विचलन हुआ कौन बताएगा इधर पुरुषों में से कुछ प्रयोग के प्रयोग के लिए बल लगाया क्या समय लगाया निरीक्षण करते रहे हाँ जी बताएंगे धीरज जी समय तो कि तो थोड़ा सा शांत तो तो चलो एक बार हुआ और वो कितने समय रहा वो थोड़ी देर रहा पांच सात मिनट अच्छा अच्छा आप एक भाषा को भी सुधारने का प्रयास करेंगे। विचार आ गया वास्तव में क्या हुआ विचार, विचार, विचार, लाया। विचार में लाया।, लाया मैं विचार लाया मैंने विचार को लाया अच्छा और कौन बताना चाहेगा देखो ये बचने का ही है। सूक्ष्मता में जाइए यानी के मानसिक रूप में जाइए यानी कि खिन्नता और कोई विकलता या कोई गर्मी लगी मान लीजिए दो बजे आप आए और पसीना निकल है हमने तो, तो सुना था गुजरात में तो चौबीस घंटे बिजली है क्या कह, बिजली और ये पसीना निकल रहा है इसी टाइम पे जाना था इसको कोई आगे पीछे शाम को चली जाती रात को चली जाती तो चल जाता थोड़ा तो ये भी विचलन हो जाता है थोड़ा यानी सूक्ष्म चलो आप पकड़ नहीं पाए हाँ जी आप बताए जी अपने अंदर बहुत दोष भरे पड़े हैं जी तो जी अच्छा और फिर उससे क्या हुआ परिणाम क्या निकला प्रसन्नता की स्थिति और अप्रसन्नता की स्थिति में उससे अप्रसन्नता हुई कि मैं तो इतना दोषों से भरा पड़ा हूं कोई बात नहीं धैर्य रखें ईश्वर सहायता करेगा ईश्वर जहां समस्या है वहा समाधान भी है जहाँ समस्या है वहां समाधान है कुछ नहीं छोड़ा ईश्वर ने और हमारे ऋषियों ने भी नहीं छोड़ा है बताया ना कि रात में नौ बजे आ जाते हैं स्वामी विवेकानंद समस्या का समाधान करिए फिर वो सवा घंटा डेढ़ घंटा बैठता है फिर क्या निष्कर्ष निकाल करके गया क्या निष्कर्ष निकला महाराज जी आपने बहुत अच्छा समाधान दिया मैं कल जो है मुझे बचा लिया कल मैं म भी देख करके आया था यहाँ रेल की पटरी के नीचे में कट के मर जाऊंगा आत्महत्या कर लूंगा ये मुझे अच्छा समाधान मिल गया। तो ये ऐसे ऐसे समाधान निकालने हैं हमें और ऐसी दुर्घटनाओं से बचना है समस्या को समाधान हाँ समस्या, समस्या तो समाधान जी तो ये समस्या देखने के लिए टॉर्च लाइट है अपनी निधि न्यासन की प्रक्रिया जो है वो टॉर्च लाइट माताओं बहनों में से कोई प्रसन्नता की स्थिति अप्रसन्नता की स्थिति के विषय में कोई चिंतन किया हो विचार किया हो बताना चाहे हाँ जी तो बात सुन समय हैं हाँ जी ये क्या हुआ तीन बजे पानी आया पाँच दस मिनट ठीक नहीं है को उसका समय लगाया की हम आपके बोल रहे थे तो सारे बच्चे वही हैं हम तो अपनी तो तो तो सफाई कर सकते हो कैसे करना बाद में रह रूम में तो मैंने लॉक बुट किया हमारा तो सामान पड़ा है आप नोट लगा कर छोटी बेटी थी मैंने सोचे आई ही रूम में उसको परेशानी होगी मैंने नोट लगा दिया तो तुरु। तुरु। हमारा हो जाता तो तो ये गलती तीन बार तीन बार हुआ और वो कितने समय चला तो दस पंद्रह पंद्रह मिनट मिनट चला इसको कम करें हाँ हाँ जी समय अच्छा अच्छा तो इनको समय घटाने का प्रयास करें आरंभिक काल में क्या होता है किसी के प्रति हमारे द्वेष रहता है तो द्वेश रहता है तो वो कई दिनों तक रहता है या कोई हमें झटका लगा है किसी स्वजन की मृत्यु के कारण तो हमारी अविद्या की अधिक स्थिति होती है तो कई दिनों तक हमें वो याद आता रहता है और स्मरण करके जो है हमारी स्थिति खराब होती रहती है फिर हम जो है कुछ विवेक और जान सत्संगों में आना जाना स्वाध्याय करना उससे कुछ स्थिति प्राप्त होती है तो कुछ कुछ कम काल के लिए रहता है उसके बाद में और कम काल फिर जो है वो यूं मिटाना उसी का नाम जो है योगाभ्यास है यूं चुटकी में समस्या का समाधान करना उसका नाम योगाभ्यास है अच्छा भोजन तो अच्छा मिल रहा है अच्छा उसमें उस उसमें जो है भोजन की चर्चा किसने की यानी जिसने अच्छा अनुकूलता में जो है उसमें डूब जाना वो भी अविद्या की स्थिति है अब दूसरे इसमें ले लेते हैं प्रतिकूलता में जो है विचलित होना तो अनुकूलता में भी जो है उसमें डूब जाना वो भी तो जो है अविद्या है तो भोजन की जो चर्चा करता है लंबी चर्चा करता है जितनी लंबी चर्चा करता है वो उतना अविद्या में है इसका भी परीक्षण करें कि हमने कितनी चर्चा की भोजन के विषय में हाँ ये बात अलग है कि भाई भोजन अच्छा था कोई पूछेगा कि भोजन कैसा था अच्छा था भोजन अच्छा था ठीक है भोजन ठीक था भोजन अनुकूल था ये उत्तर उसके होने चाहिए लेकिन भोजन के विषय में फिर उस पर चर्चा का विषय बना ये आइटम ऐसी थी ये तो पहली बार ही देखने को मिली ये गुजरात का विशेष व्यंजन था ये क्या था ये तो पता नहीं चला और ऐसे ऐसे तो ये कहा मिलता है उसी रेसिपी पूछने के लिए जाना ये कैसे बनेगा <laughs> तो वो भी एक अविद्या है ठीक है तो इससे भी बचना चाहिए तो ऐसे ऐसे अपनी स्थिति का आकलन करते रहना चाहिए निधि ध्यास करते रहना चाहिए तो आज एक तीन मिनट का और प्रयोग कर लेते हैं क्या हम अपने माता पिता भाई बहन मित्र साथी संबंधी परिचित और जो है हमारे पशु पक्षी पेट भी होते हैं ना घरों में पशु पक्षी ये तो चेतन वर्ग हो गया और दूसरा जड़ वर्ग हो गया भूमि भवन धन संपत्ति एफडी सोना चांदी आभूषण इनके विषय में हम कितना चिंतन करते हैं और इनमें वृद्धि होने से हम सुखी हो रहे हैं मा, उसमें मान सम्मान भी जुड़ लीजिए यानी कि लौकिकता जितने भी लौकिकता हैं मान सम्मान भी जोड़ लीजिए पद है प्रतिष्ठा है अधिकार है कहीं पर पद होता है कहीं पर अधिकार होता है कहीं पर प्रतिष्ठा होती है कहीं पर पद होता है ऑनररी पद होता है लेकिन प्रतिष्ठा वाला होता है और इस प्रतिष्ठा में बढ़ती होने से हम सुखी होते हैं लौकिक सुख भोगते हैं उस प्रतिष्ठा में कमी आने से हम जो है अपने आप को निराश अनुभव करते हैं इसलिए तो लोग बड़ी बड़ी लिखते ना अपना नाम लिखते हैं कि सुधीर आर्य फिर नीचे लिखते हैं कि मेंबर और मैनेजिंग ट्रस्टी और इसका ट्रस्टी और इसका सेक्रेटरी और इसका ये और इसका ये चालीस संस्थाओं से मैं जुड़ा हुआ हूं चालीस संस्था का काम कर रहा हूं फलाना क्लब डिस्ट्रिक्ट गवर्नर पदवी ऐसे ऊंचे ऊंचे जिसको गवर्नर बनना है वो सीधे सीधे तो बन नहीं सकता है तो वो क्लब में जुड़ जाता है रोटरी क्लब में डिस्ट्रिक्ट गवर्नर और इसका गवर्नर इसका गवर्नर प्रेसिडेंट गवर्नर ऐसे ऐसे पद पद प्रतिष्ठा अधिकार संपत्ति इसमें जो वृद्धि होने पर मैं अपनी वृद्धि मान रहा हूं और इसमें जो ह्रास होने पर अपनी विपत्ति मान रहा हूँ मेरे में से कुछ चला गया ऐसा मान रहा हूं इसका परीक्षण हम करते हैं अपने जीवन को अपनी घटनाओं को वर्तमान स्थिति को चेक करना है तो तीन मिनट का प्रयोग इस विषय में करते हैं आत्मा और अनात्मा जो विद्या के क्षेत्र का चौथा भाग हुआ उसका प्रयोग करने का प्रयास करेंगे आप अच्छी तरह सीधे बैठेंगे कोमलता से आंखों को बंद कर लंबी गहरी सांसों को लेकर के एक बार ओंकार का उच्चारण करेंगे तब आरंभ करना है दूसरी बार के ओम के उच्चारण पर उसको समाप्त करना है उ... इसे आख खोल लीजिएगा हमारा विषय था कि जो अनात्म तत्व हैं यानी कि माता, पिता भाई बहन मित्र साथी संबंधी सहयोगी कार्यकर्ता और पशु पक्षी आदि जो चेतन वर्ग एक और जड़ वर्ग में भूमि भवन धन संपत्ति एफडी, सोना फिर आगे पद प्रतिष्ठा अव्यक्त रूप में पद प्रतिष्ठा अध, अधिकार प्रतिष्ठा पद और अधिकार संपत्ति ये सब आ गया तो इस विषय में हमारी स्थिति क्या है विद्या वाली है अविद्या वाली है इनमें वृद्धि होने पर अपनी वृद्धि समझ रहे हैं इनमें कोई घटना होता है तो हम अपने आप को कुछ घटा हुआ महसूस करते हैं इस विषय में आपको बताना है तो कौन बताएगा पुरुष वर्ग में से धीरज जी बताएंगे जी जी। व्यक्तिगत लेकिन जो परिवार के लोग है उनके साथ एक अच्छे संबंध और एक प्रेम भी होता है उनकी दृष्टि में ये सब चीजें आवश्यक है तो वहाँ जो है, है, है। लेकिन मैं ठीक बहुत ज़्यादा नहीं होता, होता जो वो तो आप इस विषय में जो है यहाँ तो ये था कि इनमें वृद्धि होना अच्छा, अच्छा आपने इस प्रकार से लिया कि ये लोग जो है कुछ अप्रसन्न रहते हैं तो मुझे भी कुछ उसका थोड़ा बहुत मेरे पर प्रभाव पड़ता है हाँ, थोड़ा पड़ता है ठीक है तो आगे चल करके उसको भी समाप्त करने का प्रयास करेंगे हमारा तो आदर्श तक पहुंचाएगा ईश्वर कैसा है धीर अविचल तो हमें भी जो है अविचल बनने का प्रयास करना आगे हाँ जी अशोक जी बढ़ती है और इनकी आने से क्या है। तो से है। कि ये तो ये तो में प्रसन्न लगा और ऐसा से देखते तो क्या कौन सा रास्ता है अब तो मैंने तो शायद ये जो तो अष्टान लोग है यम नियम आसन प्रणायाम क्या इसकी ओर बढ़े वही रास्ता ठीक है तो ये धीरे धीरे अविद्या अंधकार में है ये ये रास्ता पता लगा है इस तो अविद्या में तो हैं लेकिन अविध्या से बाहर आने के लिए तो ये रास्ता प्राणायाम का जो बुरी तरह अख्तियार करेंगे तभी इससे बाहर आ पाए आसपास स्थिति यही है कि इनको देख के इनकी प्रभावित होते तो हैं यानी प्रभावित होना कंपन होना हो रहा है थोड़ा बहुत पीली लेकिन निष्कंपता नहीं है अभी अभी निष्कंपता वाली स्थिति नहीं है कंपन है बस ये पकड़ा न आपने ये आपका हुआ निर्णय निश्चय हुआ कि मेरे में कंपन है तो कंपन के कारण शोक भी है भाई भी है, चिंता भी है सब है उसके कारण और तो उसी का नाम क्लेश है उसी का नाम अविद्या है अविद्या सबकी सब सबकी सब, सब जड़ में अविद्या है माताओं बहनों में से कोई बताना चाहे हाँ गलत है है तो जी बस अभी तो इतना ही निश्चय करना है कि मैं प्रभावित हूँ अब जो है उसकी काट हम आगे ढूंढेंगे इसी निधि के मार्ग से प्रमाणों को अपनाएंगे ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव वो लिए हमारे लिए परम प्रमाण है ईश्वर जैसा है ईश्वर हमारे लिए आदर्श है और जो महापुरुष है वो उदाहरण है दृष्टांत तो ईश्वर से भी हम कुछ सीखेंगे और महापुरुषों के दृष्टांत से भी हम सीखेंगे और अपने जीवन को उज्जवल बनाएंगे आप लोगों को एक परिचय कराना है बृहति ब्रह्म मेधा तीन भागों में है 1900 सौ पृष्ठ की सामग्री है पूज्य स्वामी सत्यपति जी ने तीन मास का एक उच्च स्तरीय क्रियात्मक योग प्रशिक्षण शिविर चलाया था उसमें भाग लेने वाले जो लोग थे उनकी योग्यता दर्शनाचार्य या व्याकरणाचार्य ऐसे आठ या नौ प्रतिभागी थे उसमें तो जो तीन महीने उन्होंने जो उपदेश दिए उनको लिपिबद्ध लेख बद्ध कर दिया गया इस पुस्तक में इस पुस्तक में आपको ब्रह्म विद्या की गहराई में ले जाने वाली बहुत सारी सामग्री मिलेगी ये साधना का अनुपम ग्रंथ है तो जिस किसी के पास भी नहीं है वो इस ग्रंथ को ले जाए जिनके पास है वो प्रतिदिन उसका स्वाध्याय करें रोज तीन पृष्ठ चार पृष्ठ पढ़ें आपकी जो स्थिति बनी है उसकी सुरक्षा होगी उसकी वृद्धि होगी और अपना कल्याण होगा और औरों के कल्याण के लिए भी इस विद्या का प्रयोग आप कर पाएंगे तो एक तो ये पुस्तक है दूसरी पुस्तक यदि आरंभ करना है अभी आपकी स्थिति इतनी इतना सारा आप पढ़ सके या इतना फुल टाइम जॉब प्रकार से न बना सके तो एक छोटी पुस्तक है इसका नाम है अध्यात्म सरोवर अध्यात्म का मार्ग क्या है उसकी शैली क्या है उसकी विधि क्या है उसमें साधन क्या है उसमें बाधक क्या है एक व्यक्ति जो घर में रहना चाहता है घर छोड़ना नहीं चाहता है वो इस पुस्तक को पढ़कर के सुख से घर पे रह पाएगा और एक व्यक्ति घर को छोड़ना चाहता है तो इस पुस्तक को पढ़ेगा तो वो सुखपूर्वक घर को छोड़ सकेगा ऐसी एक अद्भुत पुस्तक है ये और इसको आ, ये आचार्य ज्ञानेश्वर जी आदि जो है और स्वामी सत्यपति जी आदि के उपदेशों का संग्रह है आ, स्वामी ब्रह्मविदान जी ने इसका दोनों पुस्तकों का संकलन पूज्य स्वामी ब्रह्मविदानंद जी का है वो पहले दिन ये सूचना दी थी ना कि दो साल के लिए वो मौन में वहां पर गए हुए हैं साधना कर रहे हैं लंबी साधना कर रहे हैं दो साल तक उठना नहीं है बस और प्रतिदिन मौन और कुछ लेखन और यही आंतरिक क्रिया आंतरिक कार्य जो करने है उसके लिए वो वहां पर गए हैं पहले भी डेढ़ साल वो गए थे और उसके बाद में रोज रोज का अनुभव जो लिखा है वो भी एक 800-900 नौ पृष्ठ का एक बन गया है कि आज क्या अनुभव किया क्या उपलब्धि हुई क्या अनुभव हुआ तो उसकी भी एक 800 सौ पृष्ठ की पुस्तक बन गई है इसको सार्वजनिक प्रकाशित नहीं किया है जो कोई व्यक्ति तीन मास के लिए एकांत और मौन में जाना चाहे उनको ये उपलब्ध है वो उसकी पात्रता इतनी है कि मैं तीन मास के लिए एकांत मौन साधना में जाऊंगा तो उ, उस व्यक्ति को वो पुस्तक उस हम उसकी प्रिंटआउट निकाल करके दे सकते हैं पूछ करके अनुमति लेकर के तो ऐसे ऐसे अद्भुत ये साधना का कार्य यहाँ पर हो रहा है ब्रह्मविद्ताओं का निर्माण हो रहा है इस दर्शनीय योग महाविद्यालय में आप जो है आपने लाभ उठाने का अच्छा प्रयास किया तो अच्छी स्थिति बनाए निधि की प्रक्रिया को जीवन में अपनाए और व्रतों को धारण करें संकल्पों को धारण करे आपको व्रत पत्र तो उसमें पुस्तक में मिला हुआ है ना? उसको आपको भरना है और रात्रि के भ्रमण से पहले सेवा केंद्र पर उसको जमा भी कराना है तो ये कुछ सूचनाएं थी अब जलपान की घंटी हो गई है इसका लाभ उठाएंगे ओम श्रम एक बार ओम का उच्चारण कर लेते हैं फिर कक्षा को विराम देते हैं